सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको केपी सक्सेना की लिखी झलकी लालटेन की वापसी

खड़ा हूँ निगोरी सड़क पार करना महाल है एक मरी चिट्ठी उधर लेटर बॉक्स में डालनी है और मैं यहाँ खड़े खड़े बुद्धा हो गया अरे अरे भैया अरे भैया संभाल के अरे अरे मर गया, गया।, गया। जिसम की हर हड्डी अपनी जगह छोड़ गई आ कलेजा और किडनी आपस में आ मिले हैं फेफड़े लापटा है

आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है अरे ओ भाई सौसे महंगाई जैसी चल रही है दिल की धड़कन ईमान जैसी डूबती जा रही है ओ सारा बदन बारसी लोना हो गया अरे ये किसने अपना ट्रक हमारे ऊपर चढ़ा दिया अरे बड़े मिया ट्रक नहीं ये मेरी साइकिल है साइकिल बचाते बचाते भिड़ गए <laughs> माफी चाहता हूँ आठ साल से चला रहा हूँ

मगर आज तक नहीं भिड़ी अबे अंधा है क्या अरे हम भी सात साल से पैदल चल रहे हैं आज तक नहीं भिड़े हाय लोगों अरे सहारा लेकर उठाओ भैया उठाओ आ, जनाजा ही बचा है अरे अरे इसे तो पुलिस में देना चाहिए ऐ... बड़े मियाँ को कैसा तोड़फोड़ डाला है ठहरो ठहरो भैया ठहरो ये मरा नाश पीटा तो हमें बकैन लगता है क्या क्या बकैन कौन बकैन

अरे मैं तो ब्रजेश चंद्र हूँ अरे नाम बदल लो चोला पर हो बकय अरे हमारा चश्मा कहीं लुढ़क गया तो क्या हम हम हम बकैन को नहीं पहचानते लोगों लोगों लोगो, ये हमारे मोहल्ले का बकर इलाही उस बकैन है बकैन अरे साल भर पहले ये मरदूत फिल्म के चक्कर में बम्बई भाग गया आज हार लगा है अरे अरे क्या कर रहे हैं आप क्यूँ भे

है तू अडा लाना था इस बार। बाप इसका सड़क पर भीख मांगते मांगते चल बसा और ये मैय पर भी नहीं आया बहुत बुरी बात है।, बारी बारी है। बारी बक बारी बारी बारी रहे हैं आप क्या बक रहे हैं मेरे पापा पीडब्ल्यू डी में हैं। है। पीडब्ल्यूडी में अरे हमसे मत मटुड़ो बेटा हमसे मत मटुड़ो और माँ इसकी फांसी लगा पार हो गयी और यह जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ चिरकूट कहीं का मेरी मम्मी को भी मार डाला

अरे मैं तकयन नहीं हूँ लोग महीने से लापता है छ महीने से आ, न जाने कहा कूड़े से पॉलिथिन बीन रहा होगा बेचारा हद हो गई मेरा पूरा खानदान निपटा डाला इस बुड्ढे ने चश्मा क्या गुम हुआ अच्छा भला आदमी चुकैन हो गया दिस इज टू मच आई कैंट स्टैंड इट एनीमोर देखा देखा

अंग्रेजी में रहा है। हम भी अंग्रेजी पढ़े हैं तेरे अब्बा को अंग्रेजी में भीख मांगना ने सिखाया था। <laughs> फिर वही मैं बकैन नहीं हूँ ज्यादा बको मत तुम बकैन हो या नेपोलियन चलो जाकर अपने खर्च पर बड़े मियाँ का चश्मा बनवाओ वरना पुलिस में दे देंगे भगवान कहा फंस गया कॉलेज की फीस के कुल पैंतीस रुपए जेब में है खर, देखते हैं

उठो बुद्धन डेट्स ले जाइयो बुजुर्ग आदमी है बेचारे और आइये आइये मियाँ आगे मेन होल है कहीं घुस गए तो अरेबियन सी में ही बॉडी मिलेगी जाने किस मनहूस की सूरत देखकर चला था सुबह अरे और अब बहुत कमजोर लग रही है बेटा अब कहीं शरबत अनारा वगैरह पिलवा पटा पाठ में गया बकैन यहाँ कहीं गन्ने के रस का ठेला भी नहीं है

कहीं किसी चश्मे वाले की दुकान भी नजर नहीं आती अरे तो मुझे टांगे या टैक्सी में किसी बड़े बड़े ले चल, चलूं। ताला। हाँ। वो का बोर्ड लगा हुआ है। आओ अबे, अबे, अबे, हो गया अंग्रेजी मच्छों को जल्दी बढ़ो

कॉलेज के दो पीरियड पहले ही मिस हो गए हैं। देख के बोर्ड देखने दो। डॉक्टर ब्लैकआउट। पहलेब्लू ब्लैकआउट? ऑप्टिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट बाप रे खुद का नाम ब्लैकआउट? और है आई स्पेशलिस्ट बुलाता हूँ डॉक्टर साहब अजी डॉक्टर साहब यस क्या मांगता है मांगता अरे

ही ही आप डॉक्टर हैं? और मुझे हर चीज तीन गुण नजर आती है uh, मेरा कहा है uh, okay. आप दो हैं। ना uh, आपने गले में तीन तीन चश्मे क्यों लटका रखे हैं uh, चश्मा

दूर का चीज नजदीक देखने के वास्ते, वास्ते, वास्ते। दूसरा नजदीक का चीज दूर देखने के के और तीसरा चश्मा इन दोनों चश्मों को ढूंढने तर्जुमा अब तुम समझे? अंदर आओ, आइए। ऑल्ड मैन ऑन दट स्टूल तर्जुमा बुढ़े को उस स्टूल पर रख दो आख का जांच होगा अरे चाचा स्टूल पर बैठ जाओ बाल्टी में क्यों बैठे जा रहे हो

ढक्कन कहा ढक्कन अरे ये पार्टी है चचा स्टूल इधर है इधर समल के बैठ जाओ ओल्ड मैन इंग्लिश पढ़े हो इंग्लिश <laughs>

अरे हम तुम्हारे को अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं? ओके, ओके, ओके. वो अंग्रेजी की टक्की टक्की? पढ़ो. कौन सी तक्ति? अरे वही जो सामने दीवार पर टंगी है कौन सी दीवार वो माई गौर अरे इस कमरे की दीवार अरे कौन सा कमरा यार? यारेल्प विद यू कमरा भी दिखाई नहीं पड़ता यंग मैन के सीरियस मैं समझता था शॉर्ट सर्किट है मगर लगता है पूरा ट्रांसफॉर्मर जल गया है

जंक्शन जंक्शन बॉक्स बॉक्स खोलना पड़ेगा, फेस चेंज होगा। ट्रांसफार्मर अरे आप चश्मा टेस्ट कर रहे हैं या बिजली की मरम्मत? राइट यू आर राइट हम पहले बिजली का लाइन था धंधा नहीं जमा आप ट्यूशन का काम पकड़ लिया डोंट वरी यंग मैन मुझे आखिरी कोशिश करने दो सिस्टर कमिंग माइडिंग

अपने सिस्टर बुलाया वो डार्लिंग आ, दरसल, वो डार्लिंग डियर लव हमारा वाइफ भी है और नर्स भी डॉक्टरी प्रोफेशन के हिसाब से उसे ऑन ड्यूटी सिस्टर ही बोलना पड़ता है ना बोलो हानी हाँ मेरे को के याद किया सिस्टर अंदर किचन से आटा गूंथने वाला सबसे बड़ा पराठा लाओ काय को इन दोनों बैग को इधर ही खाना खिलाना मांगता क्या oh, no, तर्जुमा आग का जांच सिस्टर <laughs> oh, परात तो इधर ही है आई यू गो

मै नाल हाँ जी बोलो ऑल मैन ये गोल गोल चीज क्या है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, भाई बड़े डॉक्टर हमसे लगी मत करो ये तो चवन्नी है चवन्नी चमन्नी वात को चवन्नी बोलता है

Oh no, oh no. My heart sink हो जाएगा। मैं मैं ये लसी पीता हूं, ताकत के वास्ते। oh no, लसी की ज़रूरत मुझे है मैं पीता इधर लाओ ग्लास इधर लाओ न, न, न, ये लस्सी नहीं साबुन का पानी है होने के वास्ते। सॉरी oh, डॉक्टर मैं समझा लस्सी है अब भी आया ये लस्सी था बट फॉर प्राइवेट यूज पब्लिक के लिए नहीं नाव यंग मैन बुड्ढे का केस होपलेस है

पहले दोनों आंख के गोले निकालकर प्लेट में रखने होंगे क्या

और फिर अंदर का लाइन चेक करना होगा कि की कहा अर्थिंग नहीं है किधर किधर केबल डैमेज है बाप रे बुढ़ा मर गया तो मुझे फांसी चलना पड़ेगा अरे चश्मा बढ़ने में ढेर है यहाँ ऐसी ले चल मकैन मुझे यहाँ ऐसी ले चल कमक लाइन चेक करते करते पावर हाउस ही फूक डालेगा अरे यहाँ से ले चल बेटा अरे बैठे रहो अड्डे पर डॉक्टर

क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि लाइन खोले बगैर ही रोशनी आ जाए केबल में फसा है। वेट वेट डॉक्टर उम वो वो कैसे, कैसे सकते हो कि वो पुराना चश्मा बुढ़े को लग जाएगा सिंपल चश्मा पुराना बुढ़ा पुराना पुराना पुराना कट चश्मा बुढ़ा बुढ़े को चश्मा लग गया ओके ओके लो ये चश्मा पहनो

अरे थोड़ा साफ कर देता सा अब देखो लगाओ लगाओ अब मुझे शाम है शाम है। डॉक्टर कमरा दीवार लिखा है इी डी डी एल एच एच एच ओ बाइस डब्ल्यू प्यू क्यू एच एच देखो देखो देखो अरे बाप रे

ये तो सबसे महीन खिरी लाइन तक सही पड़ गया मेरे कल अरे डॉक्टर अब मुझे साफ आ रही है देखो और अब मेरे अब्बा हुजूर हुक्का पी रहे हैं अम्मी डाल बीन रही है फूफा लड़ा रहे हैं मगर ये नौजवान कौन है ये ये मरा बकैन काम आ गया जी मैं ही मरा बकैन हूँ जिसके बाप भीख मांगते थे माँ ने लगा ली छोटा भाई कूड़ेदान से पॉलीथिन बीन रहा है

और कुछ बेटा है अब yes, अभी हम, तुमको हम जब शॉपिंग से लाता था रोड में भारी भीड़ ओ माई गॉड क्या देखा एक ओल्डमैन साइकिल से टकरा कर गिर गया बस इधर ही हमारे को यह फटीचर चश्मा मिल गया

हम लाकर इधर कोना में डाल दिया सोचा किसी के काम आएगा हम मेरे को दाम मिल जाएंगे ओह तो ये बड़े का ही खोया हुआ चश्मा है भगवान का शुक्र है कि मिल गया। अच्छा तो मैं चलता अब अब भाई डॉक्टर। अरे बुढ़ापे में मेरे को गाय को मस्का मारता है अच्छा तो मैं भी चलता हूँ शायद कॉलेज का लास्ट पीरियड मिल जाए

अहीं तुम किधर को जाता है माय फीस थर्टी फाइव रुपीज ऑनली फीस का है कि जिसका चश्मा था उसे मिल गया कंसल्टेशन और एग्जामिशन फीस जल्दी निकालो वरना वरना आई टू हैंड्स तर्जमा मैं दो हाथ रखता हूं गर्दन टेस्ट कर डालूंगा अंदर घर में मेरा साला फैंक भी है तीन बार बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दे चुका है <laughs> आ रहा

पहन नहीं नहीं, नहीं नहीं। जी को क्यों देते हैं? ये लीजिए पैतीस रूपए मेरी फीस का तो सत्यानाश होना ही है क्या बोला सर तुम्हारा फीस का रुपया है आ, सिस्टर आज ही जमा करानी है oh, And get going. तर्जुमा, बच्चे, पैसा अपने पास रखो और जाओ फिर जाओ

ये थी झलकी लालटेन की वापसी इसे लिखा केपी सक्सेना ने निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी